जीवन में विश्राम की बहुत ज़रूरत है श्रम के बाद विश्राम देखते देखते आदमी देखते देखते थक जाता है विश्राम की ज़रूरत पड़ती है आँखों को सुनते सुनते आदमी उग जाता है विश्राम की ज़रूरत पड़ती है बोलते बोलते उग जाता है थक जाता है विश्राम की ज़रूरत पड़ती है खाते खाते उग जाता है थक जाता है उससे विश्राम की ज़रूरत पड़ती है सोते सोते आदमी थक जाता है विश्राम की जरूरत पड़ती है सोने से पारक होना करते करते आदमी थक जाता है करने से आदमी विश्राम में जाता है विश्राम की कला नहीं आई तो योगी का योग सिद्ध नहीं होगा भक्त की भक्ति सफल नहीं होगी और तत्व ज्ञान का तत्व अनुभव प्रकट नहीं होगा विश्राम की कला आ गई तो योगी का योग सफल हो गया भक्त की भक्ति फलित हो गई तत्वविता का तत्व रस प्रकट हो जाएगा विश्राम काम करने के पहले विश्राम होता है काम करने के बाद विश्राम होता है लेकिन चालू काम में विश्राम लेने की कला आ जाए वो काम करते समय भी विश्राम में हो सकता है नींद नहीं आलस्य नहीं विश्राम तो हम विश्राम करके आए फ्रेश होकर आए बोलते बोलते भी बीच में हम विश्राम कर लेते तब अच्छा बोल सकते हैं कीर्तन करते करते भी हम विश्राम कर लेते हैं थोड़ा सा तो कीर्तन मेरा साथ आए जप करते करते भी विश्राम करने की थोड़ी सी कला आ जाए तो जप का आनंद प्रकट होता है नहीं तो जब मजूरी हो जाता है विश्राम से सामर्थ्य का प्रागट्य होता है विश्राम कैसे मिलता है नींद मिलना एक बात है शरीर को आलसी बनाके पड़ा रहना दूसरी बात है विश्राम वो वो विश्राम जहाँ मन और बुद्धि की थकान मिटती है वह विश्राम जहाँ कर्ता की कर्तृत्व भावनाएँ शांत होती वह विश्राम जहाँ भोग की वासनाएं दूर हो जाती है वह विश्राम जहाँ अशांति उद्वेग दूर हो जाता है वह विश्राम जो मीरा पद गाते गाते चुप हो जाती थी वह विश्राम जो योगी योग करते करते करतापना उस आत्मा में डूब जाता था वह विश्राम विश्राम कैसे प्राप्त होता है बहुत ऊंची चीज है बहुत ऊंची चीज है अगर विश्राम नहीं किया तो भक्त की भक्ति क्या फली विश्राम नहीं आया तो योगी का योग नहीं फला विश्राम नहीं आया तो ज्ञानी को ज्ञान रस नहीं मिला भी काम रहित होने को विश्राम नहीं कहते हैं काम सहित होने को विश्राम नहीं कहते हैं नींद में पड़े रहने को विश्राम नहीं यहाँ कहेंगे आलसियों के लेटे रहने को विश्राम नहीं ये विश्राम कुछ अनूठा विश्राम है ये विश्राम सार स्वरूप विश्राम है ये विश्राम जीवन की मांग है जीवन की मांग विश्राम है अगर नहीं मिला तो आदमी दुखी रहेगा चिंतित रहेगा भयभीत रहेगा अशांत रहेगा अगर विश्रांत नहीं मिला तो वो कंगाल रहेगा बाहर से बहुत धन है लेकिन अंदर विश्राम नहीं मिला तो वो कंगाल रहेगा बीड़ी से सुख मांगेगा दारू से सुख लेने की कोशिश करेगा लेडी लेडे के शरीर को चाटने चूसने, नोचने से सुख लेने की बेवकूफी उसकी बनी रहेगी जब तक चित्त का विश्राम नहीं हुआ। विश्राम कहो चित्त की विश्रांति कहो चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है प्रसाद माना के आसारे दुखों को दूर करने की एक अनुपम बाण औषध है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजाते प्रसन्नचेतु यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते विश्राम आत्मा का प्रसाद है सामर्थ्य का स्रोत है खुशी का झरना है निर्भयता की नीव है प्रेम की पवित्र सरिता है जीवन की उत्तम पगडंडी है विश्राम विश्राम कैसे मिले एक चरण दास हो गए महान अच्छे ऊंचे संत। चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी तन और मन सतगुरु तत्व में वार दे चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी जो गुरु झड़के लाख तो मुख नही मोड़िए लाख झड़के डांटे भगाड़े फटकारे मुख न मोड़िए सतगुरु के रास्ते चलिए सतगुरु तत्व में विश्राम पाए चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी जो गुरु झड़के लाख तो मुख नहीं मोड़िए गुरु से नहीं लगाए के सबसे नेह तो गुरु से नेह लगाए के सब सबसे तोड़ी ये भोगना है ये पाना है ये करना है ये इससे मुंह मोड़िए सतगुरु तत्व से आत्मदेव से गुरु अनुभव से निह जोड़ी जोड़िए और उसे निह तोड़ी है चरण दास सतगुरु के तनमन दीजे वारी जो गुरु झिड के लाख तो मुख नाही मोरिए गुरु से नेह लगाए के सब से नेह तोड़िया माता ते हरी सौ गुने तिन के सौ गुरुदेव माता से माता से हरी सौ गुण तिन के गुरुदेव माता से भी भगवान तो ऊंचे हैं और भगवान के भी गुरुदेव होते हैं श्री कृष्ण के गुरुदेव साधिपनी थे और राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज थे जनक के गुरु अष्टावकर थे राम कृष्ण के गुरु तो तोतापुरी थे माता ते हरि सौ गुण तिन ते सौ गुण गुरुदेव प्यार करे सौ गुण सब अवगुण हरे प्यार करे अव आउग सब अवगुण हरे चरण दास सुन ले माँ ताते हरी सौ गुण तिन ते सौ गुण देव प्यार करे अवगुन हरे चरण दास सुन ले सतगुरु तत्व की विश्रांति की बात है आलसियों की शराबियों की कामियों की थकान के बाद जो विश्रांति कही जाती है वो नींद है वह आलस्य है वह तमस्य है विश्रांति प्रसाद की जननी है मुक्ति का अनुभव कराने वाली विश्रांति की बात है देखते देखते आंख को विश्रांति चाहिए बोलते बोलते जीव को विश्रांति चाहिए सुनते सुनते बोले भाई अब तो तेरी इन बातों से मन पक गया जगत को अब दुख की जरूरत नहीं जगत तो अपने आप में बहुत दुखी है जगत को परिश्रम की जरूरत नहीं है जगत को गोजा उठाने की जरूरत नहीं है जगत को चिंता की जरूरत नहीं है जगत को अब विश्रांति की जरूरत है जगत को सुख की जरूरत है प्रसन्नता की जरूरत है आत्मानंद की जरूरत है जगत को तुम्हारी उसकी उसकी निंदा उसने ये कर दिया वहां ये हो गया इससे अब जगत उब गया थक गया है दुनिया विश्रांति की जरूरत है झगड़े करते करते सुनते सुनते सुनाते सुनाते आदमी उग गया बाहर का खाते खाते खिलाते देखते दिखाते उब गया विश्रांति की जरूरत है विश्रांति के बिना जीवन नरकालय हो जाता है अब विश्रांति कैसे मिले जो जरूरी हो अत्यंत जरूरी है वो कर डालो और जो किए बिना चल सकता है उसको भूल जाओ जल्दी विश्रांति के अनुभूति करनी हो जो जरूरी है उसको कर डालो तत्परता से कर डालो उत्साह से करो जो जरूरी है वो करो बंदगी समझकर करो मीरा की नाई नाचते कूदते करो शबरी की नाए गुनगुनाते करो प्रहलाज की नाए विरोधों के बीच भी जो करना है वो कर डालो और जो नहीं करना है उसको छोड़ दो जल्दी विश्रांति मिलेगी हरी बाबा उड़िया बाबा और आनंदमयी मां विंद्रा बनने में काफी समय तक एक साथ रहते थे और तीनों उत्तम उच्च कोटि के संत थे हरिबाबा के गुरुदेव थे सचिदानंद स्वामी चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे वारी कभी कभी ऐसे सत्य को पाए हुए देव अज अजब अनोखी लीला करते हरिबाबा के गुरु सचिदानंद स्वामी पंजाब में गए वे विश्रांति पाए हुए पुरुष थे उनके संकल्प में सामर्थ्य था उनके ताड़न में मारन में प्रेम करने में प्रसाद देने में कुछ न कुछ करुणा कृपा बरसती बिखरती रहती थी जैसे फूल की सुगंध बरसती बिखरती रहती है चंदा की चांदनी से कुछ बरसता रहता है वो तो स्थूल शरीर को पुष्ट करता है चंदा की चांदनी से जो बरसा लेकिन महापुरुष की करुणा कृपा से जो बरसता है वो हमारे स्व को पुष्ट करता है हमारे जीवत्व को शिवत्व में बदलता है वो ऐसे संत थे सचिदानंद महाराज तो उनके संपर्क में आए हुए लोगों को बड़ा आनंद मिलता था विश्रांति पाके आते थे विश्रांति पाकर बोलते थे विश्रांति पाकर लेते थे विश्रांति पाकर देते थे तो दूसरों को भी विश्रांति मिलती रोगी को रोग से विश्रांति मिलती चिंतित को चिंता से विश्रांति मिलती अहंकारी को अहंकार से थोड़ी विश्रांति मिलती मोही को मोह से विश्रांति मिलती भयभीत को भय से विश्रांति मिलती जो विश्रांति का पुंज है ऐसा ब्रह्मवेता सच्चिदानंद जब अपने सत्संगियों के बीच जाते तो सत्संगियों को अपने अपने योग्यता के अनुसार अपने अपने परिश्रम में विश्रांति मिलती सोच सोच के थक गए लेकिन कथा में आए विश्रांति मिली बड़े बीमार थे लेकिन यहाँ आए विश्रांति मिली मरे डर रहे थे लेकिन अब विश्रांति मिली बाबा की यश कीर्ति चारों तरफ फैली लेकिन ऐसे महापुरुषों को यश कीर्ति से क्या लेना देगा जो विश्रांति पाने की कला पाली है उन्हें यश पाकर सुख क्या लेना है उन्हें धन पाकर सुख क्या लेना है और निर्धन होकर सुख क्या लेना है वो तो विश्रांति पाकर परम सुख ले चुके हैं महापुरुष ब्रह्मवेत्ता वेथान चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है प्रसादे सर्व दुखाना महानी रसियों को जाए थे वहां पहुंचे हुए वह सचिदानंद महाराज जब पंजाब में पहुंचे तो पंजाब के लोग कई सत्संगी माइया होती पंजाब में ज्ञान ध्यान की बातें समझने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी आज से पचास वर्ष पहले ज्ञानी तो पंजाब छू छू तो मारवाड़ ढोंगी तो गुजरात ढोंग चलाना है किसी महाराज को बच्चा हाथ दिखा दे तेरे हाथ में ये है ये धन दिया दाता ने दौलत नहीं दिया आम क्षेत्र थे जैसे ऐसा कुछ तूत चलाना है तो गुजरात पसंद करो ऐसा कहावत है छू छात रखना है छूत छात वाला बनना है तो मारवाड़ ये अड्डना नहीं छूना नहीं ये ज्ञानी तो पंजाब अगर ज्ञान की बात करते तो पंजाब में कदर ज्यादा होगी आज से पचास वर्ष पहले पच्चीस वर्ष पहले भी ऐसा ही माहौल था ये तब की बात होगी सचिदानंद महाराज पंजाब गए तो सत्संगी माइयों ने बाबा का दर्शन भी किया अभिवादन किया लेकिन बाबा आठ पटेल भी तरव श्रांति पार्वबार से अजब अनोखी लीलाका मुस्कुराते रहते हैं कभी एक तरफ देखते हैं तो देखते रहते बोले तो बोलते हैं बस हर संत की आत्मवेता की अपनी मौज होती आजकल तो कई भिख मंगे साधु वेश पहन कर कहीं किसी के घर में जाते देखते हैं क्या आशाराम बापू का फोटा लगा है हो ये तो आशाराम महाराज के शिष्य हैं वो तो बहुत अच्छे संत हैं हमारे गुर भाई हैं सत्संगी बोलते अरे यहाँ तो बापू नो गुरु भाई से आओ महाराज बैसो बोले अच्छा बेटा चाह बना दे सत्संगी को धक्का लगता कि बापू तो चाह का विरोध करते और ये गुरु भाई चाह मांगता है कहीं बाधो नहीं संत है चाह तो नहीं माले पहाराज दूध ना प्यालो बनाए आप मसालो नाखी नहीं अच्छा बना दो बच्चा गुरु चेला बे आया दूध में मसालो पी दो दूध में नाखे मसाला वालों दूध पी दो बच्चा आसाराम बापू कि शिष्य हो दो दो झोटी दो दो जोड़ी कपड़ा और जो कुछ दक्षिणा देना है दे दो हम तो तपस्या करने जा रहे हैं अरे महाराज छे महाराज न दें तो अच्छा नहीं लेकिन देंगे तो घर वाले डांटेंगे क्या करें अच्छा महाराज इतना ले जाओ ऐसे लोगों से प्रभावित होना ये अलग बात है लेकिन विश्रांति पाए हुए महापुरुषों को समझना और फिर यथा योग्य किसी को दान पुण्य सत्कर्म करना ये ठीक लेकिन बुद्धू कोई बना जाए अपने को मूर्ख बना जाए ऐसा तो अच्छा नहीं लगता न मूर्ख बना हो न मूर्ख बनो न दूसरों से ठगे जाओ न दूसरों को ठगो सचिदानंद महाराज का अभिवादन किया माइयों ने एक महिला जो थी सत्संगी थी अच्छी उसकी समझ थी बोले महाराज हमने सुना है कि आप आत्मवेदा हो हमने सुना है कि आप बड़े सिद्ध पुरुष हो महाराज आप अगर चाहें तो कृपा दृष्टि से सामने वाले को समाधिस्त कर सकते हैं आप चाहें तो जिसके तरफ एक टक देखते रहें तो वो आदमी खो जाता है अपनी विश्रांति में महाराज हमारे गांव में फलानी बुढ़िया है बड़ी अच्छी बाई थी उनसे हमने सत्संग सीखा उनसे हमने कीर्तन भजन सीखा उनसे हमने ध्यान सीखा उनसे हमने शास्त्र पढ़े सुने उनसे हमने चौपाइयां सीखी दोहे सोच सीखे और गीता के श्लोक रखे हैं वो माई हमारे पर बड़ी दयालु थी आजकल उस माई को धर्म के प्रति साधुओं के प्रति साधन भजन के प्रति अश्रद्धा हो गई है। वो ध्यान भजन करती थी सविकल्प समाधिक की दशा तक पहुँची लेकिन वो निर्विकल्प तत्व में चित्त की विश्रांति में नहीं पहुँची साधन करते करते करते करते वो थक गई आखिर उसने ये कहना शुरू कर दिया कि आत्मा बात्मा कुछ होता नहीं साधु बाधु सब देख ले सब है अब तो साधु के नाम से एलर्जी होती उसको वो बुढ़िया करीब साठ साल की है महाराज सारा जीवन उसने अच्छे काम किए पढ़ी पढ़ाई सत्संग किया सुनाया लेकिन अब उसको निर्विकल्प समाधि का आत्म साक्षात्कार का चस्का लगाओ करते करते करते करते चस्के रास्ते जाते जाते उल्टा हो गया महाराज आप महाचलिए उस पर देखिए कृपा करिए महाराज ने सुना अनसुना कर दिया चल जाने ध्यान मैं क्या कर मरणाले साले बात बात में महाराज शेर की डेढ़ शेर की दो शेर की सुना देते गाली अजब अनोखी लीला होती है चरणदास जी कहते हैं चरणदास सतगुरु के तन मन दीजे जो गुरु झिड़के लाख तो झिड़के डांटे हूँ सु करुँ नहीं बराबर हाँ, जो गुरु लाख झिड़के जो गुरु झिड़के लाख तो मुख ना ही मोड़िए गुरु से नहीं लगाए के सब से सबसे नेह तोड़िए माताते हरि सौ गुण तिनते सव गुण गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुन ले चरण दास सतगुरु के तन मन दीजे वारी जो गुरु झिड़के लाख तो मुख ना ही मोड़िए झिड़क दिया महाराज ने एक सत्संगी भाई खिसक गई उस भीड़ में से उस बुढ़िया के पास पहुंची कि एक महापुरुष आए तू एक बार दर्शन कर ले माताजी तेरी साधना फिर से शुरू हो जाएगी बोले चल रान मेरी साधना शुरू हो जाएगी नहीं आती मैं मेरा क्यों खून पीती हूँ हाँ वो माइयाँ उसको गुरु मानती थी और अभी तो सच्चे गुरु भी आए सतगुरु भी आए विश्रांति पाए माई ने बहुत जोर लगाया आखिर ये कहा कि एक बार तुम चाहे उनको गुरु न मानो संत न मानो एक बार देखने को तो आ जाओ मैंने देख लिए गुरु गुरु सब ढोंगी साक्षात बात कर कहा कुछ नहीं होता सब मैंने जब तप कर लिया ध्यान कर लिया कीर्तन कर लिया पुस्तकें पढ़ लीं रामायण की साख्या दो सब रट लिए सब बेकार है कोई फायदा नहीं माता जी एक बात जी, नहीं नहीं नहीं आती ये बाबा बाबा बहुत देख ली बोले सिद्ध पुरुष अरे कई सिद्धों को मैंने छान लिया ऐसे सब सिद्ध सिद्ध आजकल कोई सिद्ध सिद्धविद नहीं होता ये जमाना नहीं साक्षात्कार साक्षात्कारात्कार वाला अगर साक्षात का अगर साक्षात्कार साक्षात्कार तो हमको भी होता लेकिन जित की विश्रांति के बिना साक्षात्कार संभव नहीं ये उसको बुढ़िया को पता नहीं था सदगुरु की कृपा बिना साक्षात्कार में स्थिति नहीं होती तेरे को गुरु मिला होगा ये करो ये करो जिसने जो साधन बनाया वो सब करके देख लिया मैंने अब ये बाबा क्या बताएगा बोले साधन बताए, ना बताए तुम करो ना करो इस बात को छोड़ो एक बार दर्शन तो कर लो बोले मैं नहीं आती राठ निकल मेरे घर से खून पीने आई रोज इस बाबा का दर्शन कहो जा तेरे बाप का तुम दर्शन का राठ माई भी कुछ ऐसी थी सत्संगी बाई अपना भर करने गए कि इन्हीं से हम धार्मिकता सीखी है से हम रामायण भागवत गीता आदि का ज्ञान कुछ पाए हैं तो ये माही का बुढ़ापा बिगड़ ना जाए इसलिए कोई सदगुरु के चरणों में पहुंचा दे लेकिन भाई तो बस तस से मत नहीं होती अपना राग अपनी ढबली बजाए जा रही कोई असर नहीं होती सत्संगी बाई तो लौट गई बाबा के र्द गिर्द जो माइया बैठी थी वहां चुपचाप बैठी खुलासा था आसपास में दूर दूर कहीं पेड़ थे उसने दुकाना फूसी करके सत्संगी माइयों को बताया कि वो आई नहीं बाबा को भी बोला कि वो आई नहीं बोला नहीं आई तो मैंने बोला था ना मरने दो मैं क्या कर नहीं आई तो खड्डे में पड़ने दो खड्डे में पड़ने तो कहते तो हैं लेकिन भीतर से कितनी करुणा और क्या संकल्प होगा वो तो वही जाने महापुरुष उस माई को हुआ कि चलो अब तो मैं बूढ़ी हुई हूं कुछ भाता तो है नहीं मरने की घड़ियां तो नजीक हैं, अब बुलाने आई है देखें कौन सा बाबा है और कुछ नहीं तो दर्शन तो कर लू उसकी मति पलटी हो बूढ़ी हा सत्संग की जगह थी छोटा मोटा जो आश्रम था वहां पहुंची लेकिन शर्मिंदी कैसे जब ना कह दिया सत्संगों माइयों को ना कहला भेजा अब कैसे जा थी भी मुखिया सत्संग करने वाली स्वयं थी अब वो चेलियों के बीच कैसे नाक रगड़ने को जाए शर्म के मारे सिर नीचा करते हुए किसी पेड़ की ओथ में बैठकर देखने लगी महाराज को महाराज को देखने लगी चोरों की नहीं तो महाराज ने देखा कौन देखता तो महाराज उधर बार बार देखने लगे तो माइयों की नजर गई कि महाराज किसको देखते तो माइयों ने देखा कि दो चोरी छुपी दर्शन कर रही है दे दे दे दो। तो माइया उनकी तरफ देखती थी वो के खड़ी हुई महाराज जी ने देखा वो आ रही थी प्रणाम करने के बोले खबरदार मताना इधर देखती रही महाराज देखते रहे वो देखती रही धाकड़ी महाराज ने कहा उठाना मत रण को पड़ी रहे अब ऊपर से कितना कटु वचन है और भीतर से क्या दे रहे वो ही जाने पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही सत्संग पूरा हुआ महाराज अपने निवास स्थान पे चल दिए उठाना मत शाम हो रही है संध्या हो रही है चार घंटे बीत गए वह उठाता है तो फिर से गिर जाती तीन दिन तक वही अवस्था में पड़ी रही महाराज ने संदेशा भाई दे उसको बोले मेरे पास नहीं आना कभी भी वही मरो वही मरो मतलब क्या चंचलता मरो विकार मरो अहंकार मरो वही मरो मेरे पास मत आना मार से तो कह दिया उसको बोलना मेरे पास नहीं आवे वहीं मरो माई तीन दिन के बाद अपने घर में भी रहे तो कोई हिला है डुला है कुछ ये दूध है पियो पियो फिर माय विश्रांति में ऐसे करते करते कुछ दिन बीते महाराज तो चल दिए बीस माइल दूर कोई गांव था होशियारपुर पंजाब होशियारपुर के सत्संगी महाराज जी को ले गए वहां चल दिया माई ने जब होश संभाला एक आध महीने के बाद फुट फुट कर रोने लगी वो महाराज खा गए वो खा गए जिनके लिए तुम बुलाने ही थे वो खा गए जिनका दर्शन करवाया था मुझे जादू मार गए उनके सिवा मैं जी नहीं सकती वो तो चले गए चले गए माई मूर्चित हो गई जैसे फिर उठाया जगाया वो होशियारपुर में है हैं? मिलेंगे होशियारपुर में उस बुढ़िया ने श्रद्धा भक्ति सहित कुछ प्रसाद बरसात की सामग्री जोती चुपचाप प्रभात को निकल पड़ी किसी को पता न चले मत्थे पर प्रसाद की हंडी रखकर 20 माइल तक बुढ़िया चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलते चलते चलते होशियारपुर पहुंची महाराज जी कहास्ते वो जांच की एकाद से भी कहा पहचान लिया जाकर महाराज को कहा कि वो बुढ़िया आ रही महाराज ने कहा फिर इधर क्यों आई मैं मा, माई ने कहा दर्शन करने को आई हांडी चरणों में धरी महाराज ने उठाकर प्रसाद की हांडी फेंक दी बोला था मत आना मताना फिर भागती फिरती जा इधर तेरा भला नहीं होगा वहीं मर पड़ी रहे अब आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा दर्शन के बिना कैसे रहोंगी लेकिन आज्ञा है वापस लौटी इधर मत आना वहीं पड़ी रहे पड़ी रही पड़ी रही, रही भूख लगी खाया फिर विश्रांति जरूरी बोलना है बोल दिया फिर विश्रांति विश्रांति विश्रांति में उसकी सभी कल्प समाधि निर्विकल्पता के रास्ते पर चल पड़ी ऐसे करते करते छह मास बीत गए अब तो उसको फिर लगने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं दर्शन के बिना नहीं रह सकूंगी महाराज जी तो होशियारपुर से चल रही अपने आश्रम में वो बुढ़िया पहुंची उस आश्रम में कांपती थुट और हिम्मत जुटाती हुई पहुंची महाराज ने न हांडी फेंकी न गाली दी न डांटा उसने प्रणाम किया महाराज ने स्वीकार कर लिया प्रणाम रहना चाहती है हा अब हाँ। आप आपके चरणों में ही रहूंगी इधर ही रहूंगी महाराज ने संचालक को संकेत किया इसको रहने के लिए थोड़ी कुटिया क्या दे तू देख रहेगी तो सही लेकिन यहां समाधि बमादि किया तो तेरे बाप का आश्रम नहीं इधर ये समाधि करने की जगह नहीं है ये तो कर्म काटने की जगह है समझी अगर समाधि की तो भगा दूंगा छुट्टा पकड़ के। दांत घिसते घिसते तो तेरे दांत निकल गए थोड़े और भी निकल जाएंगे समझ लिया फिर समाधि करने की इच्छा तो थी लेकिन अगर समाधि करूंगी ध्यान करूंगी तो निकाल दी जाऊंगी आश्रम से इस भय के कारण वो समाधि का स भी भूल गई महाराज जी सुबह दो बजे उठते थे सचिदानंद महाराज जाते जंगल में एकांत में घूम घाम के बैठे रहते पैर के नीचे विश्रांति पाते विश्रांति के मूल्य को जानते थे जैसे घाट वाले बाबा विश्रांति पाते थे मेरे गुरुदेव लीलासा बापू विश्रांति पाते थे ऐसे ही वो सचिदानंद भी विश्रांति पाने में चतुर थे कुशल थे विश्रांति में गति मिल गई थी बाबा विश्रांति पाकर जब लौटते दो बजे रात को उठ के चल देते वो बाबा को कुल्ला करने के लिए पानी देती दातन पकड़ा देती बाबा जी सूर्योदय के समय लौटते नहाने के लिए पानी तैयार देती फिर वही दूध देना कोकी पकाना बाबा जी के लिए आश्रम वासियों के लिए सुबह नाश्ते का किचन का काम पूरा हुआ तो फिर दोपहर शुरू हो जाए वही दस बजे तो नाश्ता का सब प्रोग्राम पूरा होता है तो दस से बारह तक रसोई बन जाती आश्रमवासी संध्या प्राणायाम करते एक आध घंटा दोपहर की संध्या होती फिर सबको भोजन परोसना गुरु जी को भी अपना थाली दे आना फिर बर्तन मांजना गौ की देखभाल करना कुछ भीनना छानना दो चार आश्रम के साधकों का भी भोजन बना लेना बुढ़िया सुबह से लेकर शाम तक आश्रम के कार्य में रत रहती गोबर का पोता आदि ले का करना गाय को देखना अनाज देखना बाबा जी के कपड़े धो डालना वो सब कर करा के रात के 10-11 बज जाते सोती फिर 2 बजे उठ जाती पानी आदि देती और 2 बजे से 7 बजे तक गुरु महाराज चले जाते उतने टाइम में वो बैठ जाती तो उसको विश्रांति मिल जाती थी विक्षेप के अंदर उसको विश्रांति पाने की ऐसी कला आ गई कि जितनी देर के लिए बैठती बैठी के बस समाधि लग गई विक्षेप के अंदर उसको विश्रांति पाने की ऐसी कला आ गई कि जितनी देर के लिए बैठती बैठी के बस समाधि लग गई जो अपनी मिली हुई सेवा को उत्साह से नहीं करता उस अभागे का ध्यान वजन भी उत्साह से नहीं होगा देख लेना मिला हुआ अपना सत्कर्म जो उत्साह से नहीं करता है तो सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने की योग्यता भी उसकी क्षीण हो जाती मिली हुई सेवा मिला हुआ दैवी कार्य जो आदमी केयरफुल होकर नहीं करता है तो देव में केयरफुल होकर देव में विश्रांति पा ही सकता है संभव ही नहीं है वो तो पलायनवादी हो जाएगा हराम हो जाएगा दान का माल खाकर अपने सिर पर बोझा बढ़ाने वाला आलसी टट्टू बन जाएगा वो माई दो बजे से सात बजे तक गुरु महाराज हरण्य में रहते हैं फिर आते हैं उनके लिए गर्म पानी या गर्मी है तो पानी की बाल्टी उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था रखती उसकी सेवा से उसके कषाय परिपक्व हुए और उसकी निर्विकल्प समाधि में गति होने लगी विश्रांति में गति होने लगी लाख लाख नीति और धर्म पुण्य और कर्म तीर्थ और दान से भी चित्त की दो घड़िया विश्रांति अनंत गुना महत्वपूर्ण होती है दुनिया के खूब बड़े बड़े उद्योगों से भी दो क्षण चित्त की विश्रांति परम पावन होती है ये विश्रांति बहुत ऊंची चीज है और उसमें उसको गति मिल रही थी शरीर से कुछ नहीं करना मन से भी कुछ ना करना ना सोचना इस विश्रांति को कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा संसार का चिंतन छोड़ने के लिए राम जी का इष्ट का कृष्ण का फलाने का चिंतन करना पड़ता है लेकिन आगे चलकर यह चिंतन भी छूट जाता है विश्रांति में भला होया हरि बिशर सिर से टली बला मुख से जपू न कर से जपू उसे जपू न राम राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम कबीर जी की विश्राम वह विश्राम विश्राम अकेले में होता है एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट चार दुखी ये साधुओं में कहावत है एक निरंजन ये उपनिषदों में कथा आती है कि जीव आया था तो अकेला था जाएगा तो अकेला बीच में ऐसी माया लग जाती है कि बेटे के बिना नहीं रह सकता पत्नी के बिना नहीं रह सकता पति के बिना नहीं रह सकती पैसे के बिना नहीं रह सकते अरे तुम विश्रांति के बिना नहीं रह सकते सब कुछ छोड़कर नींद में तमस विश्रांति विश्रांति तो क्या कहे फिर भी आंशिक विश्रांति पा लेते हो नींद में तभी दूसरे दिन काम करने में सबसे अलग हो जाते हो नींद में रुपयों से पैसों से पत्नी से धन से चिंता से और दूसरे दिन फ्रेश होते हो अगर कोई भी बात खटकती रही तो नींद नहीं आती कोई भी चिंता या खुशी या भय या चिंतन होता रहा तो पक्की नींद नहीं आती विश्रांति का मतलब है निश्चिंत तो। पूरी का पूरी शांति परम शांति का तो तो अकेले आए हैं अकेले जाना है तो अकेले रहने का अभ्यास करें भले साधक साधकों के बीच रहते हैं फिर कभी कभार अकेले पांच पच्चीस मिनट जा बैठे साधिकाएं भले महिला आश्रम में रहती हैं लेकिन कभी कभार अकेले जा बैठे कहीं झोंके ना खाए चित्त कुछ सोचे विश्रांति जप करना है विश्रांति सुमरन करना है विश्रांति ध्यान करना है विश्रांति न करने से तो ध्यान करना अच्छा है लेकिन ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए कि ध्यान करने वाला विश्रांति में विश्रांति स्वरूप हो जाए उपलब्धि हो जाएगी योगी का योग सिद्ध हो गया सेवक की सेवा फलित हो गई सेवा करते करते विश्रांति दो मिनट ही पालो फिर सेवा करो सेवा में चार चांद लग जाएंगे जो दो मिनट पाता है वो दस मिनट भी पा सकेगा दस घंटे में भी जा सकेगा काम करो लड़खड़ाते हाथों से नहीं लड़खड़ाते पैरों से नहीं कुलीन कुमार की नहीं विनोद समझकर काम करो कोई बड़ा काम है या छोटा काम नहीं तुम जो काम करते हो वो सबसे बड़ा में बड़ा काम है एक राजा था उसको कोई संदेह आध्यात्मिक संदेह सता रहे थे किसी पहुंचे हुए फकीर के आश्रम में चलते चलते गया अकेला गया जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है देव दर्शन संत दर्शन करने जाए तो हो सके तो अकेले अकेले जाए तो ठीक है अगर कोई आते हैं तो आगे पीछे साथ में चलेंगे तो बात होगी एक दूसरे का चिंतन होगा टेंशन होगा सत्संग में जाते जाते भी बीच में कहीं कहीं विश्रांति पा ले बस में बैठे बैठे भी कभी कभी, कभी पीस विश्रांति मीन्स पीस स्पिरिचुअल पीस परम यूनिवर्सल पीस परम शांति वो राजा किसी महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने गया महात्मा लगे थे कोई आश्रम के गार्डन बनाने वे पेड़ पौधों की गोड़ी बोड़ी कर रहे थे राजा ने कहा महाराज नमो नारायण महाराज ने कहा क्या नमो नारायण देख रहे हो मैं खोद रहा हूँ तुम नमो नारायण कर रहे हो पागल लग जाओ राजा को गोड़ी करने के लिए पावड़ी तू गोदाड़ी दे दी राजा लग गया गोड़ी करने को लग गया राजा जानता था महात्माओं के संकेत को महिमा को धार्मिक राजा गोड़ी कर रहा है इतने में भागता भागता भागता कोई आदमी आ गिरा आश्रम की चौकट को महाराज ने कहा क्या देखते हो उठा उठाओ उठा, गिरा उसको उठाया उसके सिर में चोट लगी थी राजा ने महाराज ने मिलकर उसको ठीक ठाक पहुंचा बोछा दूध का गिलास पिलाया हल्दी डालकर उस आदमी में सुरता आई देखता वो ये मेरे को पंखा आंक रहे फुट फुट कर वो आदमी रोने लगा महात्मा और राजा ने पूछा कि क्यों रोता है भैया बोले मुझे माफ कर दो राजा मुझे माफ कर दो मैं फलाने सैनिक का भाई हूं जो तुम्हारे पास सेना में था मेरा भाई मारा गया सेना में मुझे लगा राजा तो महल में मौज करता है और मेरा भाई मारा गया सेना में इसको पता नहीं चलता कि मृत्यु का दुख कैसा होता है मैं बड़ा अशांत था दुखी था तुम जा रहे थे मैंने देख लिया था तो मैं आपका पीछा किया था आपको मारने के लिए आपकी हत्या करने के लिए तो आपके अंग आपकी छुपी छुपी अंग रक्षा के लिए सेवा में लग गए थे तो मेरे बदी राधे की हिलचाल से उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और उनको संदेह गया और मेरे को पकड़कर कोतवाली में ले जा रहे थे मैं उनसे जान छुड़ाकर भगा भगा इधर आया मैं था तो आपका शत्रु लेकिन आपने मुझे दूध पिलाया है मैं था तो आपका शत्रु लेकिन आपने मुझे पट्टी बांधी मुझे माफ कर देना राजा हैरान हो गया महात्मा ने काम से विश्रांति ली राजा को पूछा बोल क्या पूछता है सवाल क्या है महात्मा ने कहा क्या सवाल है राजा कहता है महाराज सवाल है कि उत्तम में उत्तम कार्य कौन सा है उत्तम में उत्तम मनुष्य कौन सा है और उत्तम में उत्तम वक्त कौन सा है राजा ने कहा उत्तम में उत्तम वक्त था जिस समय तुम गुड़ाई कर रहे थे उत्तम में उत्तम वक्त था जिस समय तुम पट्टी बांध रहे थे उत्तम में उत्तम वक्त है जिस समय तुम सत्संग मेरे से कर रहे हो और उत्तम में उत्तम वक्त होगा जब तुम राज्य के तरफ जाओगे जिस समय तुम्हारे जिस वक्त वर्तमान समय ही उत्तम में उत्तम है राजन जो समय है अभी मौजूद वही उत्तम समय है सही मेरा खराब समय चल रहा है जहा तेरे सोचने का ढंग खराब है पागल मेरा बुरा समय चल रहा है तू दुख बढ़ा रहा है मूर्ख उत्तम में उत्तम समय है दुख का भी उपयोग कर दुख आया है तो ये संसार आसार है ये पाठ पढ़ाने के लिए आया है इससे वैराग्य कर इच्छाओं से अपने को छोड़ा ये उत्तम समय है महाराज अभी तो खूब सुख सुविधा है ये उत्तम समय है सुख सुविधा है तो ये परमात्मा का प्रसाद है इसमें फंसना नहीं बांटकर इसका उपयोग कर उत्तम वक्त कौन सा है जो वर्तमान में है। उत्तम कार्य कौन सा है कि जो तुम कर रहे हो चाहे शबरी भिलन की बुहारी हो चाहे धन्ना झाट की रोटी हो चाहे मीरा की वीणा हो नारद की वीणा हो मीरा के घिंगरू हो उत्तम समय वही है जो तुम्हारे पास है इस समय अभी अभी अभी अभी जब भी होता है तो अभी वर्तमान अभी होता है भूत और भविष्य तभी होता है अभी इस समय उत्तम समय वर्तमान है उत्तम कर्म जो तुम कर रहे हो उत्तम व्यक्ति कौन है राजा ने प्रश्न किया बाबा जी कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति वह है जो तुम्हारे साफ है तुम्हारे सामने है जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो वो उस वक्त तुम्हारे लिए उत्तम होना चाहिए उत्तम समझकर अगर तुम उसको पट्टी नहीं करते उत्तम समझकर तुम उस वर्तमान के समय में गोड़ी गोरी न करते सेवा न करते तो चले जाते चले जाते तो तुम्हारे को मार देता अथवा ऐसा सत्संग नहीं मिलता पट्टी बांधा तो उसका हृदय तुमने जीत लिया जो सामने आ जाए वो तुम्हारे लिए उत्तम व्यक्ति होना चाहिए चाहे घोर शत्रु क्यों ना हो उसकी गहराई में उत्तम को देखने की कला सीख ले शत्रु का बाप भी बदल जाएगा तुम्हारे घर चलकर आया है शत्रु आप नीचे बैठिए उसको ऊंचे बिठाइए उसको मान दीजिए मान देने वाले तुम दाता हो गए उससे दो मीठी बातें करिए कपट रही दो शब्द कह दिए उसके कल्याण की भावना कीजिए पड़ोस का शत्रु तो दूर हो जाएगा कुटुंब का शत्रु तो दूर हो जाएगा उत्तम वक्त कौन सा जो तुम्हारे पास है उत्तम व्यक्ति कौन सा जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो उत्तम कार्य कौन सा जो तुम कर रहे हो वो माई इस सत्संग को तो नहीं सुन पाई होगी लेकिन वो माई का जीवन ऐसा ही था अपने गुरु भाइयों से उत्तम व्यवहार करती अपने गुरुदेव से कपट रहित तो उत्तम व्यवहार करती अपने गुरु का कार्य आश्रम का कार्य उत्तम ढंग से करती और फिर वर्तमान का जो समय होता उसको तो जिस समय जो करती उस समय हो जाती प्रवृत्ति में प्रवृत्ति हो जाती भोजन में बिल्कुल रसोईया बन जाती कपड़ा धोती तो पक्की धोबन बन जाती और बुहारी करती तो पूरी शबरी बन जाती कीर्तन करती तो मीरा बन जाती और गुरु के आदेश के अनुसार आश्रम की व्यवस्था को समझती तो मंत्री बन जाती और फिर जब समाधि करती तो योगन बन जाती थी वो बुढ़िया गुरु की कृपा पात्र बनी गुरु सचिदानंद उस बुढ़ी पर और विशेष कृपाल हुए उसकी साधना में इतनी ऊंची गति हो गई कि गुरु ने एक दिन आश्रम वासियों को बुलाया कि अब इस बुढ़िया को रसोई घर में मत जाने देना उसके साथ वो बाबा जी खेल भी करते एक दिन वो बुढ़िया स्नान करने गई बाथरूम में कपड़े बाहर कहीं टिंगा के गई थी बदली बाबा जी ने उठाकर कपड़े उसके दूर रख दिए वो स्नान करके अपना कपड़े लेने को गए थे कपड़े नहीं हाय मेरे कपड़े कहाँ कहे कपड़े कौन ले गया मैंने खिड़की पे कपड़े रखे थे बाथरूम की खीटी पे कपड़े कपड़े कौन गया है साली बुढ़िया कपड़े रखती कहीं और ढूंढती कहीं फट गए कपड़े तेरे सब ऐसा विनोद करते ऐसी भाषा बोलते शरीर तुम्हारा कपड़ा है स्थूल शरीर तुम्हारा कपड़ा है सूक्ष्म शरीर तुम्हारा कपड़ा है कारण शरीर तुम्हारा पांच कोष तुम्हारे कपड़े फट गए तुम बाहर निकलो अपने ब्रह्म भाव में जगो कहा कपड़े ढूंढते रहोगे अजब अनोखी लीला करते बाबा ने आश्रम वासियों को कहा कि अब इसको रसोई घर में मत घुसने देना ये पागल हो गई इसको गौशाला में मत जाने देना गाय को दूध दूध मत धोने देना इनको कपड़े बपड़े मत दो देना धोबन को अब तो इसको बैठे बैठे रोटी खिलाओ उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि निर्विकल्प समाधि में गति हो गई थी विश्रांति में गति मिल गई थी कभी कभार तो बाबे उसके बाबा जी उसके काम में हाथ बढ़ा लेते बाबा जी भी उसकी कभी कभार थोड़ी बहुत सेवा कर लेते कहीं खान पान देना था पहुंचाना था बाबा जी देते दे दे वो जमाना था तो उसको उससे धोबन का काम लेते थे वो और वो जमाना के बाबा जी उठाकर रसोई घर से उसके कमरे में देते लेखा उमाई ने ऐसी विश्रांति पाई थी विश्रांति माना निर्विकल्प समाधि विश्रांति माना योगी का योग सिद्ध भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा विश्रांति माना तपस्वी को तप का पूरा फल मिल गया जति को जतन का फल मिल गया विश्रांति वह चीज है हम हाँ लोग कीर्तन करते हैं फिर थोड़ा ध्यान करते ध्यान के बाद विश्रांति के लिए हम समय निकालते कोई कोई पाता होगा बाकी के लोग फिर इधर उधर झांकते झांकना नहीं ओम शांति विश्रांति विश्रांति पाते जा हरि ओम तत्सत, और सब गप सप दिन में दो दो मिनट दो पांच बार दस बार विश्रांति पाओ और फिर मिली हुई सेवा ईमानदारी से करो देखो फिर मजा खूब मजा आएगा प्रसन्न चित्र रहना चाहिए प्रसन्नता सर्वोपरि चीज है प्रसन्नता से रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है कई लोग तो अपनी हास्य शक्ति खो बैठते डिसिप्लिन डिसिप्लिन दिखावा दिखावा आडंबर आडंबर ये इसमें नहीं, हास्य महान औषध है और हास्य शरीर की रक्तवाहिनी को और रस ग्रंथियों को व्यवस्थित करता है चिंता भय और रोग के जालों को काट फेंकता है हास्य आनंदीपना आंखों को सतेज बनाता है आंखों में प्रभाव ले आता है आनंदीपना और मुखमंडल को भी आकर्षित कर देता है लाली और पफ पाउडर से आकर्षित बनने की इच्छा चमड़ा को संवारने की तो पाश्चात्य संस्कृति है लेकिन दिल को दिलबर के रंग से रंगकर प्रसन्न रहा तो उसके आंखों में जो आकर्षण होता है उसके चेहरे पर जो आध्यात्मिक आभा होती है वह बड़ी सुखद होती है निर्विकारी होती है निरंजनी सुख की खबर देने वाली होती है वदन प्रसन्नचित्त व्यक्ति का वदन मुख आकर्षक होता है चपड़ होता है और जीवन में बड़े बड़े काम करने की क्षमता उसकी विकसित होती है सुख को शांति को आनंद को ढकाने वाला जो अहंकार है वो हास्य करने वाले व्यक्ति का चला जाता है और आंतरिक बल विकसित होता है और रोग तेजी से नाश होते हैं जो प्रसन्न चित्त रहता है वो दवाइयों और डॉक्टर और हकीमों का गुलाम नहीं होता जो प्रसन्न चित्त होता है वो वैद्यों को बहुत सारी मेहनत से बचा देता है जो प्रसन्न चित्त होता है वो डॉक्टरों की परेशानी बचा देता है वो जो प्रसन्न चित्त होता है वो ड्रग्स डिपार्टमेंट को आराम दे देता है जयराम जी जो खिन्न चित्त होता है वो ड्रग वालों को परेशान करता है डॉक्टरों को वैद्यों को कुटुंबियों को तो परेशान करता है लेकिन खिन्न चित्त वातावरण में भी परेशान ही फेंकता है और जो प्रसन्न चित्त है विश्रांति पाया हुआ है वो खुद तो मस्त रहता है वातावरण को भी मस्त करता है उसके संग में आने वालों को मस्त कर देता है हर रोज खुशी हर खुशी हर हाल खुशी जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा प्रसन्न व्यक्ति उत्तम पुरुष के दर्शन अथवा उसकी निगाह पर पड़ती है तभी भी बहुत सारी सूक्ष्म मदद मिलती है और इसी कारण हरेक को लाभ का अनुभव होता है सब लोग प्राणायाम नहीं करेंगे सब लोग तत्व चिंतन नहीं करेंगे सब लोग हरिओम हरिओम बैठ के नहीं करेंगे सब लोग जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है करके हिमालय में नहीं बैठेंगे सब लोग भुर भुव नहीं करेंगे सबकी अपनी अपनी रुचि अपनी अपनी योग्यता होती है लेकिन सब लोग सुख तो चाहते हैं और विश्रांति वाला सुख का दाता होता है इसलिए सब लोग उस विश्रांति पाए हुए महापुरुष से लाभविंद होते हैं प्रोत्साहक दृष्टिपात चमत्कारिक असर कर देता है हर्ष रहित प्रसन्नता रहित बच्चे कभी महान नहीं हुए बुलबुल -बुल का गान दूसरों को आनंद दे देता है कोयल की ट्रंकार दूसरों को खुशी देती है लेकिन कौआ की कै कै दिन भर कोई काम नहीं करती और कोयल ट्रंकार कब करती जब तृप्त तो होती खाती पीती बैठी जरा ठंडी हवा गर्मियों के दिन में छाया में जरा अच्छा लगने लगता है तब बोलती है कोहू कहू को करती तो विश्रांति माना आज इच्छाएं वास्ताएं छोड़कर रहा अपने में तृप्ति अनुभव करो तो विश्रांति आएगी और विश्रांति से जो कुछ देखोगे बोलोगे करोगे सब बंदगी हो जाएगी शिष्य के हृदय में रहने वाली ब्रह्म विद्या कुकर्मी को क्या पता पापी को बिचारे को क्या पता क्या आत्म सुख कैसा होता है गुरुकृपा का अमृत कैसा होता है तुम तो गुरु तत्व में प्रभु प्रेम में डूबते जाओ समरहित साथ रहित और सामान रहित विश्रांति स्थली है कोई बाहर का संग साथ नहीं रहता विश्रांति के समय कोई श्रम नहीं रहता कोई सामान नहीं रहता और फिर भी ऐसा कुछ सुख रह जाता है कि भक्ति योग और ज्ञान सब सार्थक हो जाते हैं कोई श्रम नहीं कोई साथी नहीं कोई सामान नहीं ऐसी अवस्था विश्रांति अवस्था है संगी साथी चल गए सारे कोई न निभ साथ कहनाने का में टेक एक रघुनाथ अपने आत्मनाथ की रोम रोम में रमे राम की टेक में गोता मारते जाओ बाहर का साथ कब तक संभालोगे बाहर के सामान को कब तक संभालोगे सामान नहीं साथ नहीं और श्रम नहीं तो शांति है भक्ति की सिद्धि योग की पूर्णता और ज्ञान की निष्ठा सारे की सारे विश्रांति से प्रकट होती हो रहा कभी कभार एकांत में बैठे अकेले बैठे सामान रहित साथी रहित और श्रम रहित होकर बैठे चल रहा है श्वास उसमें देखे श्वास भीतर जाए बाहर आए शांति भीतर जाए आनंद बाहर आए एक भीतर जाए शांति बाहर आए दो ऐसे पचास साठ सितर अस्सी की सौ की गिनती होती जाए विश्रांति के प्रसाद को पाने की कला है ओ, ओ, सामान रहित ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए छोड़ो सामान रहित ये साथी हो ये मित्र हो ये सखा हो ये सखी हो छोड़ो विश्रांति में बाधा है विश्रांति में कलंक है सामान और साथी और श्रम ये विश्रांति नहीं होने देगा सामान रहित साथी रहित श्रम रहित आराम पाते जाओ आराम में हरिओ चित्त की विश्रांति कार्य में तत्परता और उत्तम वक्त उत्तम व्यक्ति उत्तम काम ये समझ में आ जाए काम बन जाए अपने चित्त को खुशी से आनंद से शांति से प्रसन्नता से भरते जाओ तो विश्रांति की झलके आने लगेगी हाँ परिश्रम नहीं करना है ध्यान नहीं करना है भांजे विश्रांति पाना है आनंद बढ़ाना है शांति बढ़ाना है शांति तो स्वभाव है आनंद तो स्वभाव है चिंता छोड़ना है करने की भी छोड़ना है कुछ न करो विश्रांति है ध्यान भी मत करो विश्रांति है काम भी ना करो ध्यान भी ना करो चिंतन भी ना करो जप भी ना करो विश्रांति है नींद भी ना करो कुछ न करने का नाम विश्रांति है मधुर मधुर पावन पावन अनुभव होने लगता है अनुभव करने की कोशिश भी ना करो तभी अनुभव होता है बच्चे हर रोज खुशी हर दम खुशी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक खुशी के लिए प्रयत्न न करो मटेरियल खुशी की इच्छा हटा दो तो आध्यात्मिक खुशी ऑटोमेटिकली जो सच्चाई से सेवा करते हैं उन्हीं के भाग्य में ये अमृत आता है जो सच्चाई से भगवान को गुरु को स्नेह करते हैं उन्हीं के भाग्य में विश्रांति का रस आ जाता है हरि हरि हो, हो, हो। विश्रांति पाए का वदन आकर्षक हो जाता है उसके पैरों में चपलता आ जाती है वो जो बोलता है वो गीत हो जाते हैं वो जब चलता है तो नृत्य हो जाता है जो विश्रांति पाते हैं प्रसन्न रहते हैं उनका बोलना गीत बन जाता है उनका चलना नृत्य बन जाता है और उनका देखना खुदा का देखना हो जाता है हरि हरि होब आ आनंद मधुर आनंद विश्रांति ये चाहिए वो चाहिए वो ऐसा करना वैसा करना आग लगाओ करने को और चाहने को विश्रांति के समय विश्रांति पाओ जब करते हो तब काम बन जाओ लेकिन अभी विश्रांति ओम तत्सव अगड़म तगड़म स्वाहा मन इधर उधर सोचे बोले अगड़म तगड़म स्वाहा इधर उधर की बात स्वाहा किसी मूर्ति का किसी देवी का देवता का इस समय ध्यान न करो किसी भगवान के नाम का रटन भी मत करो वल विश्रांति पाओ जैसे भगवान नारायण विश्रांति पाते हरी विश्रांति नहीं पाई तो भक्त ने भक्ति क्या किया विश्रांति नहीं पाई तो योगी ने योग क्या किया विश्रांति नहीं पाई तो ज्ञानी ने ज्ञान क्या किया विश्रांति नहीं पाई तो तो मनुष्य जन्म पाकर क्या पाए हरि राक्षाबंधन अब भगवान गुरु हमारी रक्षा करें विकारों से अशांति से रक्षा करें और विश्रांति से ही रक्षा संभव है जो पक्का पक्का होगा विश्रांति पाएगा कच्चा कच्चा भाग जाएगा भी